देवी भागवत नवम स्कूर्शा के हिसाब से महालक्ष्मी का देवलोक त्याग नारद जी ने पूछा भगवन, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में बिरासती हैं उन सनातनी देवी को बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है पूर्वकाल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था तो ये समुद्र की कन्या कैसे बनी मुझे स्पष्ट रूप से यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें भगवान नारायण ने कहा नारद पूर्व समय की बात है दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई ऐसी स्थिति में देव समुदाय मर्तलोक में भटकने लगा लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया नारद वे वहाँ गई और महालक्ष्मी अपने रूप का संवरण कर दिया उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए वहाँ जाकर ब्रह्मा को अपना अगुआ बनाया और सब वैकुंठ पधारे वहाँ भगवान नारायण विराजमान थे अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनके शरण ग्रहण की वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे उनके कंठ ओठ और तालू सूख गए थे सब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति सर्वसा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षेत्र सागर का बंधन किया था उसने महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान विष्णु ने उनका साक्षात्कार किया उस अवसर पर उन प्रसन्न वदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शहन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई नारद उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया तदनंतर देवता उनकी भली भांति पूजा करके निरापद हो सर्वत्र आनंद करने लगे नारद जी ने पूछा ब्रह्मन ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दे दिया था देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे प्रभो इंद्र और दुर्वासा में किस प्रकार का संवाद हुआ था यह सब बताने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं नारद प्राचीन काल की बात है मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे इंद्र ने उन्हें देखा मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज प्रदीप्त हो रहा था वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्मकाल के मध्यान्हिक सूर्य की सहस्त्रों प्रभाव से संपन्न हो उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रही थी वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवी धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में मृगचर्म चर्म और कमंडलू शोभा पा रहे थे उनके लड़ाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा की सदृश जान पड़ता था वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उसके साथ विद्यमान थे उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया उनके शिष्यों को भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्भाषा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए राज के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा उस पुष्प को लेकर अपने एरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप गुण तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर अहरावत सहता भगवान विष्णु के समान हो गया फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया मु समय इंद्र तेज से युक्त उस एरावत पर शासन नहीं कर सके इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है मुनिवर को रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में श्राप देते हुए कहा मुनिवर बोले, अरे राज्यश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया गर्भ के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए त्याग करने से ब्रह्म हत्या के तद दोष लगता है सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष श्री और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है